कि ब्रह्म को वेदन क्रिया का कर्म भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्रुति ने वेदन क्रिया कर्मत्व का निषेध किया है अन्य देव तद अथवा अविदितात् अधि के तम के नीजानिया इत्यादि श्रुतिया ब्रह्म में वेदन क्रिया कर्मत्व का निषेध करती है इसलिए वेदन क्रिया कर्मत्व कर्मत्वरूप कर्मांगत्व भी नहीं बताया जा सकता ब्रह्म में ये यह यहां पर कहा गया और उपासना क्रिया कर्मत्व का भी निषेध नेदम उपासते इत्यादि श्रुतियां करती हैं न तो ज्ञान विषयत्व और न तो उपासना विषयत्व ब्रह्म में है उपनिषद का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म अविषयतया ही उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्यमान है वेदन और उपासना में अंतर क्या है ये कहा कि विधि क्रिया कर्मत्व का भी निषेध करती है श्रुति और उपास क्रिया कर्मत्व का भी निषेध करती है तो वेदन और उपासना अलग अलग है तो वेदन है शब्द शब्द बोध, ज्ञान। ये टीका टिका में टीकाकार ने कहा था शब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ और उपासना है मानसी वृत्ति रूपा, मनोवृत्ति रूपा प्रयत्न साध्य उपास्याकार। प्रयत्न साध्य जो मनोवृत्ति वो मानी जाती है उपासना मनोवृत्ति का प्रवाह और दोनों का विषयत्व नहीं है क्या नाम ब्रह्म में उपास्यत्व का निषेध श्रुति कर रही है ये तो ठीक है लेकिन वृत्तिकार सिद्धांत मत में एक दोष दिखा रहे हैं दोष की शंका कर रहे हैं विधि क्रिया विषयत्व का निषेध ब्रह्म में यदि करेंगे तो सिद्धांति की जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि का प्रसंग आता है प्रतिज्ञा हानि नामक दोष सिद्धांत मत में प्राप्त होता है जो अभिष्ट नहीं है तो अनिष्टापत्ति की प्राप्ति आ रही है ये कहा कि अविषयत् ब्रह्मण शास्त्र यौनित्वअुपत्ति विधिक्रिया का अविषय ब्रह्म को मानने पर शास्त्र यौनित्व यानी शास्त्र प्रमाणत्व की जो प्रतिज्ञा है तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्णक में सिद्धांति की, की ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है इस प्रतिज्ञा की हानि होगी यहाँ भी प्रतिज्ञा क्या नाम तत्व समन्वयात मैंने ब्रह्म में तत् यानि शास्त्र यौनित्व यानि शास्त्र प्रमाणकत्व शास्त्र का समन्वय ब्रह्म में होने के कारण है ये जो प्रतिज्ञा है शास्त्र प्रामाण्य की इसकी हानि अनुपत्ति का अर्थ है हानि होने का प्रसंग आएगा वो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी इस प्रकार दोष की आशंका सिद्धांत मत में यदि वृत्तिकार करते हैं तो इत्यादि परिहार भाष्य से वृत्तिकार के शंका का परिहार भगवान भाष्यकार करते हैं तो परिहार भाष्य का अवतरण है टीका में वेदांतन्यवृत्तीकृत फलशाली तया शास्त्र वृत्ति प्रमाणक वृत्तिषय ब्रह्मणो वृत्व्यक्त स्पूरण अषयमेयरह क्रियाबत्ताया टीका कारण शब्द क्रिया और उस क्रिया का यानि शब्द ज्ञान का अविषय ब्रह्म को मानने पर शास्त्र प्रामाण्य की अनुपपत्ति नामक दोष जो दिख रहा है वृत्तिकार को उसका निराकरण करने के लिए जो क्रिया का अर्थ शब्द ज्ञान किया है उस शब्द ज्ञान का स्वरूप भी स्पष्ट करना है शब्द ज्ञान का अर्थ क्या है शब्द ज्ञान ये शब्द सुनने पर मन में कौन सा अर्थ उपस्थित होता है जैसे घट ये शब्द सुनते हैं तो मन में अर्थ उपस्थित होता है कलश ऐसे शाब्द ज्ञान इसे सुनने के बाद जो अर्थ मन में उपस्थित होगा जिस अर्थाकार मनोवृत्ति बनेगी उसी को कहा जाएगा शाब्दोध शब्द का अर्थ वही तो शब्द ज्ञान से का से निकलेगा बाकी तो शब्द मात्र है शाब्द ज्ञान तो शाब्द ज्ञान इस शब्द को सुन करके मन में अर्थ उपस्थित हो रहा है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्या वृत्ति ये शाब्दोध है शाब्द ज्ञान है इसे विधिक्रिया कहा जाएगा ये ये तो है शब्द ज्ञान नहीं ये ये वृत्ति है जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक शास्त्र से उत्पन्न हुई इस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य वो शाब्दोध शब्द का अर्थ है हाँ, वृत्ति नहीं शाब्दोध शब्द का अर्थ वृत्ति नहीं अपितु उस तत्त्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम वृत्ति का वृत्ति से अभिव्यक्त चैतन्य है शाब्दोध शब्द का अर्थ शाब्द ज्ञान शब्द का अर्थ और अन्य तद विदिता अथो अविदितात अधि और तम के विजानियात इ श्रुति शाबद ज्ञान विषयता का निषेध कर रही है का अर्थ है तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य की विषयता का ब्रह्म में निषेध करती है ये कहती है न अन्य देव तद यह श्रुति ये कहती है कि तत्वशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि वृत्तिस्थ जो चैतन्य है चिदाभास है उसका अविषय ब्रह्म है उसका विषय नहीं है ऐसे तम के नीजानियात का भी अर्थ, नि अर्थ निकलेगा कि उस वृत्तिस्त चिदाभास उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता वह वृत्तिस्त वृत्ति तथा वृत्तिस्थ चिदाभास का भी अवभाषक है हा? किसको वृत्ति का तो विषय बनेगा ब्रह्मा। वृत्तिस्त जो चिदा भास है वो शाब्द ज्ञान है उसका विषय नहीं है ये कहा जा रहा यानी शाब्द ज्ञान शब्द का अर्थ है फल जिस फल की व्याप्ति का निषेध करने हा हा शाब्द ज्ञान विषय तो नहीं है का अर्थ है फल व्याप्ति नहीं है हा तो फल है चिदाभास उसका विषय ब्रह्म ही है ये कहा जा रहा है तो ब्रह्म में जब अविषयता बताई जाती है अन्य देव तद विदितात् वेदन की अविषयता बताई जा रही है का अर्थ है वृत्तिस्तचिदाभास की अविषयता बताई जा रही है विधिक्रिया का अर्थ है शब्द ज्ञान और शब्द ज्ञान का अर्थ है चिदाभास और उसका कर्म ब्रह्म नहीं है यहां विधिक्रिया शब्द का अर्थ और चिदाभास फल वो है विधिक्रिया विधिक्रिया कहो शब्द ज्ञान कहो शाब्द बोध कहो ये पर्यावाचक शब्द है और उनका अर्थ है वृत्तिस्थ और उसका कर्म यानी विषय ब्रह्म नहीं है ऐसा अन्य देव तद विदितात तम के इत्यादि श्रुतियां बता रही है ये सिद्धांति का अभिप्रा है और जो वृत्ति है तत्वश्यादी वाक्यों से उत्पन्न हुई इस चिदाभास की अभिव्यंजक जो वृत्ति उसका विषय तो ब्रह्म है उसका उसकी विषयता का निराकरण हम नहीं कर रहे हैं जब अन्य देव तद यह श्रुति वेदन क्रिया का निषेध करती है तो उस समय वेदन क्रिया शब्दार्थ समझना पड़ेगा वेदन क्रिया कर्मत्व का निषेध है क्या अर्थ है वेदन क्रिया शब्दार्थ जो होगा उसका विषय तो नहीं है यह बताया जा रहा तो वेदन क्रिया तो है वह चिदाभास फल उसकी विषयता का व्याप्ति का निषेध है और वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं है इसलिए वृत्ति का विषय तो ब्रह्म बनेगा और वृत्ति विषय बन जाता है और उस वृत्ति का फल है अज्ञान की निवृत्ति आविद्यक भेद की निवृत्ति जब तक अविद्या रहेगी तब तक जीव ब्रह्म एक होता हुआ भी उपाधि निमित्त भेद दोनों में रहेगा वो जो भेद की निमित्त भूता उपाधि है वे, वेद्य वेदन वेदितादि जो भेद है इस भेद का निमित्त भूत अविद्या की निवृत्ति वह वृत्ति से होती है और उस वृत्ति का उत्पादक है शास्त्र इसलिए शास्त्रजन्य जो अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति उससे को वेदित्री वेद्य वेदन भेद का अपनयन होता है निवृत्ति होती है और जैसे ही आवरण भंग हुआ तो आत्मा होता है अनावृत जैसे घटाकार वृत्ति से घट हो गया अनावृत ऐसे आत्माकार वृत्ति से हम ब्रह्मास्मी ये वृत्ति है आत्माकार वृत्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूपाकार वृत्ति और उस स्वरूपाकार वृत्ति से स्वरूप हो जाता है अनावृत घटाकार वृत्ति से घट अनावृत हो गया स्वरूपाकार वृत्ति से स्वरूप अनावृत हो गया अब दोनों अनावृत होने के बाद दोनों में विशेषता ये है कि घट के अनावृत होने पर भी घट प्रकाशित नहीं हो पाता उसे प्रकाशित करने के लिए घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास का भी विषय बनना पड़ता वह चिदाभाष विधिक्रिया वेदन क्रिया शाब्द ज्ञान उसका विषय यानि घटाकार वृत्तिस्थ चिदाभास का विषय घट माना। सब प्रकाशित हुआ जितने भी जड़ पदार्थ है अनात्मा मात्र जड़ है उन सबको वृत्ति अनावृत करेगी उतने मात्र से उनका प्रकाश नहीं होगा अनावृत होने के बाद भी प्रकाशित होने के लिए वृत्तिस्त चिदाभास की अपेक्षा होती है और उस वृत्तिस्थ चिदाभास से फल व्याप्ति से वे प्रकाशित होते हैं हाँ, हाँ। और हे जो आत्माकार वृत्ति से स्वरूपाकार वृत्ति से स्वरूप अनावृत हो गया वह स्वरूप चेतन होने से स्वयं ही भाषित होगा उसको भाषित करने के लिए स्वरूपाकार वृत्ति स्थ चिदाभास जो शाब्द ज्ञान शब्दित है शाब्द ज्ञान शब्द का अर्थ है उसकी आवश्यकता नहीं है उसका विषय अनावृत स्वरूप नहीं बनता है और अनावृत अनात्मा वह शाब्द ज्ञान का विषय बनता है और जो शाब्द ज्ञान का विषय बनेगा यानी वृत्तिस्त चिदाभास का विषय बनेगा वह हमेशा ईदनतया ज्ञात होगा और जो नहीं बनता शाब्द ज्ञान का विषय वृत्तिस्त चिदाभाष का स्वरूपाकार वृत्तिस्त चिदाभाष का विषय नहीं बनेगा तो फिर उसे ईदन तया भाषित हो रहा यह भी नहीं कहा जाएगा अभी, अभी तो वह आहन तया भाषित होगा मैं के रूप में भाषित होगा और वह चेतन होने से स्वयं ही भाषित होगा मैं देखता हूं ऐसा नहीं। हाँ तो वो दृक् के रूप में मैं देख रहा हूं ऐसा नहीं मैं देखता हूं किसी के द्वारा देखा जा रहा हूं ऐसा नहीं दृश्य बन करके नहीं आएगा दृष्टा ही रहेगा दृिक एवं न तो दृश्य तो इसलिए वृत्ति विषयता ब्रह्म में होने से शास्त्र जन्य वृत्ति विषयता ब्रह्म में होने से ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक हो जाएगा ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व की जो प्रतिज्ञा है उसकी उपपत्ति होगी शास्त्र जन्य वृत्ति विषयता ब्रह्म में होने से और जो वृत्तिस्त चिदाभास रूप शाब्द ज्ञान है विधिक्रिया है उसका अविषय होने से अविषयता अप्रमेता जो अन्य देव तद इत्यादि से बताई जा रही है वह अविषयता भी ब्रह्म में सिद्ध होगी अविषयता यानी ईदन तया भाषमानत्व वो भी नहीं रहेगा इसलिए कोई शास्त्र अप्रतिज्ञा की हानि नामक दोष सिद्धांत में नहीं है ये न इत्यादि से भगवान भाष्यकार बताने जा रहे हैं इसलिए न इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार परिहार भाष्य का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं कि वेदांत जन्य वृत्ति तो वेदांत जन्य वृत्ति हो गई अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक वृत्ति वेदांत है तत्वमशी इत्यादि वाक्य उससे जन्य वृत्ति हो गई अहम ब्रह्मास्मि और उस वृत्ति कृत जो अविद्या निवृत्ति तो वृत्ति ने क्या किया आवरण भंग कर दिया आवरण कौन सा है अविद्या तो अविद्या रूप आवरण की निवृत्ति हो गई वृत्ति से और वो शास्त्र से जन्य हो गई तो शास्त्र जन्य वृत्ति से अविद्या अविद्यावृत्त होने से ये अविद्या अविद्यावृत्ति रूप फल हुआ उसका शास्त्र का तो निवृत्ति अविद्या अविद्यावृत्ति रूप फल वाला शास्त्र हो गया इसलिए शास्त्र प्रमाणकत्व है उसमें शालीतया शास्त्र प्रमाणकत्व वृत्ति विषयत्वेपि तो ये वृत्ति का विषय बनेगा तभी स्वरूप विषयक अविद्या वृत्त होगी स्वरूप वृत्ति का, का विषय बनता है स्वरूपाकार वृत्ति का वह स्वरूपाकार वृत्ति हो गई वेदांतजन्य वृत्ति <क्यों> तो ऐसे वेदांत जन्य वृत्ति का विषय ब्रह्म होने पर भी सो प्रकाश ब्रह्मनो वृत्ति विषयत् सो प्रकाश जो ब्रह्म है वह वेदांत जन्य वृत्ति का विषय बनने पर भी वृत्ति अभिव्यक्त स्पुर यह है शाद बोध वृत्ति अभिव्यक्त स्पुर कहो वृत्ति स्थिदाभास कहो या विधिक्रिया को हो शाब्द ज्ञान को उसका अविषय ही रहता है ब्रह्म सो प्रकाश ब्रह्म तो वृत्ति अभिव्यक्त स्पुरन अविषयत्वात ब्रह्मण सो प्रकाश ब्रह्म अविषयत्वात अप्रमेयत्व अप्रमेयत्व अविषयत्व इसलिए अन्य देवत अविदिता इत्यादि वचन भी उपपन्न हो रहे हैं जो अप्रमेयत्व तो बताते हैं अप्रमेयत्व तो यानी अविषयत्व विधि क्रिया का अविषयत्व वो भी उपपन्न हो रहा है और शास्त्रजन्य वृत्ति का विषय बनने से शास्त्र प्रमाणकत्व भी ब्रह्म में उपपन्न हो रहा है इसलिए कोई अनुपपत्ति सिद्धांत में नहीं है इस अभिप्राय से वृत्तिकार की शंका का परिहार भाष्कार भगवान करता हैं न इत्यादि भाष्य से अब भाष्य को देखिए न अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्र न यानी शास्त्र प्रमाणकत्व की जो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है वह भंग नहीं होगी प्रतिज्ञा भंग नामक दोष नहीं आएगा क्यों कहते इसलिए कि अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परवात शास्त्रस्य से शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय में फल नाम का जो एक अनुबंध विशेष है वो क्या है वो है आविद्यक भेद की निवृत्ति यही फल है शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय में समूल ज्ञान मात्र से समूल अध्यास की निवृत्ति ये फल है शास्त्र का और ये फल संपन्न होता है शास्त्र से उत्पन्न हुई वृत्ति का विषय ब्रह्म के बनने मात्र से ब्रह्म विषयक अज्ञान यही अविद्या है भेद का कारण तो भेद की कारणभूता जो अविद्या है वो है ब्रह्म विषयक अज्ञान तो जिस पदार्थ विषयक अज्ञान है वह उस पदार्थ विषय को प्रमाण जन्य वृत्ति से निवृत्त होता है तो ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होगा ब्रह्माकार वृत्ति से और ब्रह्माकार वृत्ति प्रमाण जन्य होनी चाहिए प्रयत्न जन्य नहीं ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होगा न ज्ञान या यथार्थ ज्ञान प्रमाण और प्रमा होती है प्रमाण जन्य प्रमाण है तत्वमश उससे जन्य वृत्ति है प्रमा और उससे ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होगा और उसी अज्ञान से कल्पित भेद था तो भेद का कल्पक अज्ञान निवृत्त होने से उसका जो कार्य है भेद वह भी निवृत्त हो जाएगा उसकी निवृत्ति यही तो अनुबंध चतुष्ट अंत फलात्मक अनुबंध है ये संपन्न हुआ तो शास्त्र सार्थक हो गया शास्त्र प्रामाण्य ब्रह्म में आ गया ब्रह्म के ब्रह्माकार वृत्ति से ही भेद की निवृत्ति समूल होने के कारण समूल भेद की निवृत्ति होने के कारण शास्त्र का प्रयोजन संपन्न होने से जिसके ज्ञान से शास्त्र का प्रयोजन संपन्न हो माना जाता है वह शास्त्र का प्रतिपाद्य है शास्त्र उसमें प्रमाण है तो ब्रह्म और ब्रह्माकार वृत्ति से शास्त्रजन्य ब्रह्माकार वृत्ति से शास्त्र का जो प्रयोजन है समूल भेद की निवृत्ति वह संपन्न हो रहा है इसलिए वह ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है ये माना जाएगा इस अभिप्राय से लिखा कि अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् शास्त्रस्य। यह सूत्रात्मक हेतु है इसका विवरण किया जा रहा है नहीं इत्यादि से नहीं इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात् इस पद का अर्थ बता रहे हैं अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति इतना तो स्पष्टार्थक पद है अंश परत्व शब्द का अर्थ करते हैं फलत्वात परत्वात यानी फलत्वाद यानी अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति फलत्वात शास्त्रस्य ऐसा लगाना कल्पित भेद निवृत्ति परत्व कहो हो या फलत्व को हो एक अर्थ निकलेगा अविद्यावृत्ति आभि, कल्पित भेद निवृत्ति और पर शब्द में जो फल का वाचक है बहुरी समास होगा कल्पित भेद निवृत्ति है पर यानी फल जिसका उसे कहा जाएगा अविद्या अविद्यावृत्ति अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परम शास्त्रम तस्य भाव परत्वम तस्मा यानी अविद्या अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति ये अर्थ निकलेगा दूसरा एक अर्थ बताते हैं पर शब्द का फल अर्थ ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है इसलिए जो प्रसिद्ध अर्थ है पर शब्द का वो कर रहे हैं कि निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात्ति अर्थ पर शब्द का तात्पर्य अर्थ तो प्रसिद्ध है इसलिए ये अर्थ कर लो अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परत्वात का अर्थ ये कर लो कि निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात नि निवृत्ति रूप यानी कल्पित भेद निवृत्ति रूप भेद निवृत्ति शब्द से पूरा वो लेना है अविद्या कल्पित भेद की निवृत्ति को अविद्या कल्पित भेद है अध्यस्त और उस भेद का अधिष्ठान है ब्रह्म अधिष्ठान स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान का अभाव आ, ओ अध्यस्त का अभाव अध्यस्त का अभाव अधिष्ठान स्वरूप होता है तो अध्यस्त भेद की निवृत्ति ये ध्वंसा भाव रूप है और वो जो ध्वंसा भाव है वो अधिष्ठान का स्वरूप है ब्रह्म में कभी भी भेद नहीं है ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है कि भेदाभाव रूप है भेद वहां है ही नहीं तो इसलिए अविद्याकृत अविद्याकल्पित जो भेद उसकी निवृत्ति वो अविद्याकल्पित भेद के अधिष्ठान स्वरूप होगी इसलिए यहां पर लिखा कि निवृत्ति रूप जो ब्रह्म ब्रह्म है अधिष्ठान और तो निवृत्ति स्वरूप ही है निवृत्ति का वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म नहीं तो एक निवृत्ति अलग हो भेद की निवृत्ति यानी ध्वंस अलग और ब्रह्म अलग होगा तो द्वैत रहेगा फिर निवृत्ति की एक स्वतंत्र सत्ता हो जाएगी तो तो इस दृष्टि से यहां पर कहते हैं निवृत्ति रूप जो ब्रह्म और उसी में तात्पर्य जिसका है उसे कहा गया निवृत्ति रूप ब्रह्म तात्पर्यात् तो शास्त्र का तात्पर्य अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति रूप ब्रह्म में होने से ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व की जो प्रतिज्ञा है उसकी अनुपत्ति नहीं होगी ये यह यहां पर कहते हैं अब नहीं इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार उक्तम वि वृणोती नहीं उक्तम यानी जो सूत्र रूप से कहा गया ब्रह्म में शास्त्र प्रमाणकत्व की जो प्रतिज्ञा है उसकी अनुपपत्ति नहीं है ये सूत्र रूप से वेदांतियों ने न अविद्या कल्पित इत्यादि से कहा इसलिए उक्तम का हुआ वो ब्रह्म के शास्त्र प्रमाणकत्व की प्रतिज्ञा की हानि की हानी का अभाव हानी नहीं है अनुपपत्ति नहीं है अपितु उपपत्ति ही है ये प्रतिज्ञा ये उक्त अर्थ हुआ और उसका विवरण यानी स्पष्टीकरण विस्तार से कथन भगवान भाष्यकार कर रहे हैं नहीं इत्यादि से तो उक्तम विवृणती नहीं इति तो चिद विषयत्व अच्छा वो न, पहले भाष्य को देखिए तो नहीं शास्त्रम ईदन तया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपिपादयिसति तो कहते हैं शास्त्र प्रतिपिपादयी का करता है शास्त्र प्रथमांत है प्रतिपिपादयी सती क्रियापद है उसका कर्ता है शास्त्रम और कर्म है ब्रह्म यानी शास्त्रम ब्रह्म न प्रतिपिपादयी सती न का अन्वय के साथ करना तो शास्त्र ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं करता ये अर्थ निकलेगा लेकिन किस रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं करता शास्त्र को ब्रह्म का प्रतिपादन करना अभिष्ट नहीं है किस रूप से हा निषेध है नहीं में न है ना शुरू में जो नहीं में न है वह प्रतिपिपादयी सती के साथ लगाना प्रतिपिपादयी सती का तो अर्थ होता है प्रतिपादन करना अभिष्ट है शास्त्र को प्रतिपादन करना अभिष्ट है और न प्रतिपिपादय का हो जाएगा शास्त्र को ब्रह्म का प्रतिपादन करना अभिष्ट नहीं है लेकिन किस रूप से नहीं है प्रतिपादन करना अभिष्ट उसके लिए कहा विषय ब्रह्म इदंतया तया ब्रह्म तो शास्त्र को ब्रह्म का ईदनतया विषय के रूप में प्रतिपादन करना अभिष्ट नहीं है बाकी ब्रह्म का तो प्रतिपादन करना अभिष्ट है अविषय तया आगे बताया जाएगा कि प्रत्येक आत्म रूप से अविषय तया ब्रह्म का प्रतिपादन करना शास्त्र को अभिष्ट है और इदन तया विषयभूत ब्रह्म का प्रतिपादन करना शास्त्र को अभिष्ट नहीं है तो ईदन तया का मतलब क्या है तो वो ईदंता शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार चिद विषयत्व ईदन तम ईदन तया का अर्थ निकलेगा वृत्तिस्थ चिदाभास विषय तया। जैसे अनात्मा जड़ पदार्थ प्रमाण प्र, प्रमाणजन्य तदाकार वृत्तिस्थ चिदाभास के विषय बन करके भाजते हैं उन प्रमाणों से प्रतिपादित होते हैं ज्ञापित होते हैं ऐसा शास्त्र प्रमाण को अपने से उत्पन्न हुई वृत्तिस्थ चिदाभास के विषय के रूप में हा यानी चिभाष का विषय बना करके ब्रह्म को प्रतिपादित करना इष्ट नहीं है ब्रह्म का प्रतिपादन अभिष्ट नहीं है फल व्याप्ति का अर्थ है कि शास्त्र को ब्रह्म में फल व्याप्ति अभीष्ट नहीं है वृत्ति व्याप्ति अभीष्ट है फल व्याप्ति अभीष्ट नहीं है फल व्याप्ति का निषेध किया है यहां तो नहीं शास्त्रम इदं तया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपिपादी सती जैसे धर्म का प्रतिपादन वेद करता है ईदन तया उसमें तो वृत्ति विषयत्व तो भी है और वृत्ति चिदाभाष विषयत्व तो भी है अनात्मा है ना वो वो स्वर्ग आदि के साधन के रूप में ईधन तया प्रतिपादन होगा धर्म का वृत्ति तथा चिदाभास विषय तया उनमें दोनों व्याप्ति होगी ऐसे धर्म के तरह ब्रह्म का वृत्ति चिदाभास विषय तया प्रतिपादन शास्त्र को अभीष्ट नहीं है ये यहां पर कहा नहीं शास्त्रम ईदन तया विषय भूतम ब्रह्म प्रतिपिपादी और इसमें ईदन तो शब्द का अर्थ कर दिया ईदंता शब्द का कि चिद विषय ईदन इसलिए चिद ईदन तया का अर्थ निकलेगा चिद विषय तया अचिद से लेना वृत्तिस्त चिदाभास वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य हाँ। हाँ, तो भाष्य में आगे है किम तरही वृत्तिकार ने कहा यदि शास्त्र को ब्रह्म का ईदन तया प्रतिपादन अभिष्ट नहीं है तरीका अर्थ तो है तो किम यानी किस प्रकार से ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र को अभिष्ट है चिदाभास विषय तया नहीं है अभिष्ट तो किस प्रकार से अभिष्ट है तो वो बताते हैं आत्मत्वेन प्रत्येगात्म अविषयतया प्रतिदयत अविद्या कल्पितम वेद्य वेदित्री वेदनादि भेद तो प्रत्येगात्म ब्रह्म का प्रत्येगात्मा के रूप में प्रत्यत्म अवय वृत्तिस्थिभास का अविशय। तो प्रत्यगात्मत्वेन अविशय प्रत्यात्म अने चिद विषयतया अदनतया अविशय तया ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए अविद्या जो वेद्य वेदित्री वेदनादि रूप भेद है ये संसार है इसे अभिन्न ब्रह्माकार वृत्ति परमारूप उत्पन्न करके, उस वृत्ति का विषय ब्रह्म बन जाएगा वृत्ति विषय तया ब्रह्म का प्रतिपादन करता है और फिर उस वृत्ति से ब्रह्म विषय को जो भेद का कारणभूत अज्ञान है अविद्या है वह निवृत्त होती है और उसके निवृत्त होने से उस अज्ञान से कल्पित वे, वेदित्री वेद्य वेदन रूप जो भेद है वह भी निवृत्त होता है तो अपनयति का करता है शास्त्रम, शास्त्रम अपनयति, अपनयति यानी निवर्तयति, निवृत्त करता है भेद को तो कल्पित भेद को निवृत्त मात्र करता है कल्पित भेद की निवृत्ति यही शास्त्र का प्रयोजन है जो कहा था अविद्या कल्पित भेद निवृत्ति परवात शास्त्रस्य तो अविषय तया का अर्थ करते हैं टीकाकार एक वाक्य में पद आया ना। न प्रत्येगात्म न अविषय तया तो अविषय तया का अर्थ कर दिया अनिधन आगे तथा शास्त्रम इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अदृश्यत्वे अदृश्युति तथा चेति तो अदृश्यत्वे अदृश्य ब्रह्मण चिद अविषयत् दृश्य कहा जाता है वृत्तिस्थ के विषय को दृश्य कहा जाएगा विषय को और चिद के अविषय को अदृश्य कहा जाता है तो ब्रह्मण अदृश्यत्वे ब्रह्म वृत्तिस्थ चिदाभास का अविषय ही है इसलिए अवेद्य है अप्रमेय है अदृश्य है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति को इसलिए श्रुति आह तथा इत्यादि से तथा न येदस तो ये कहते हैं केनोपनिषद का यह मंत्र बता रहा है कि यस्य ज्ञान ब्रह्म अमतम अमत अविषतया जिस तत्त्वदर्शी को ब्रह्म इदंतया ज्ञात नहीं है दृश्य नहीं है यानी चिदाभास का विषय बन करके ब्रह्म ज्ञात नहीं है जिस ज्ञानी को तत्वदर्शी को तस्य मतम उसे ब्रह्म सम्यक तया ज्ञात है वो अहंतया ब्रह्म को जानता है ईदन तया नहीं जानता यश तत्वदर्शी ब्रह्म अमतम यानी ईदनतया अमतम और प्रत्येगात्मतया मतम तस् प्रत्येगात्मतया मतम उस तत्वदर्शी को ब्रह्मा प्रत्येक आत्मा के रूप में सम्यक रूप से ज्ञात है वह सम्यक दर्शी है तस् मतम से बताया जा रहा है और जो अज्ञानी है तत्वदर्शी नहीं है उसे ब्रह्मा जैसे घटादी ईदन तया दिखते हैं दृश्य के रूप में दिखते हैं ऐसे ब्रह्म का अपने आप को द्रष्टा और ब्रह्म को अपना घटादि के तरह जो दृश्य देखता है ईदन तया ब्रह्म को देखने वाला वह तत्वदर्शी नहीं है अज्ञ है उसके विषय में श्रुति कहती है कि मतम यस्य। मतम यानी ईदन तया ज्ञातम दृश्य तया ज्ञातम जो अपने आप को ब्रह्म का दृष्टा ब्रह्म को अपना दृश्य समझता है ब्रह्म को मैं नहीं समझता ब्रह्म को अपना दृश्य समझता है अपने आप को ब्रह्म का दृष्टा समझता है ज्ञाता समझता है तो वेदित्री वेद्य भेद ही है त्रिपुटी है पुत्रीपुटी तो, तो अज्ञान से कल्पित है अपने आप को वेदिता देख रहा है ब्रह्म को अपना वेद्यानि दृश्य देख रहा है और ब्रह्म के ज्ञान से युक्त अपने आप को मान रहा है तो उसके लिए दर्शन और दृश्य अलग अलग है इसलिए वह मतम यश्य स न वेदा, वो ब्रह्म को सम्यक रूप से नहीं जानता ब्रह्म का तो सम्यक स्वरूप है प्रत्यक अभिन्न स्वरूप अविषय स्वरूप अदृश्य स्वरूप तो जो पूर्वार्ध में कहा गया ब्रह्म को अदृश्य के रूप में अविषय के रूप में देखने वाला सम्यक है दृश्य के रूप में ईदन देखने वाला असम्यक है उसी का स्पष्टीकरण उत्तरार्ध में है अभिज्ञातम दो जो विजानत है ज्ञानी लोग है षष्ठी बोवचन है विजानताम यानी तत्वदर्शीनाम ब्रह्म अभिज्ञातम का मतलब चिद अविषय तया ज्ञातम अभिज्ञातम का अर्थ है चिद विषय तया ज्ञात नहीं है अपितु चिद अविषय तया ज्ञात है मय के रूप में ज्ञात है ईदन तया ज्ञात नहीं है विज्ञातम का अर्थ होता है ईदन तया ज्ञात और अभिज्ञातम का अर्थ निकलेगा अनइदन तया ज्ञातम अहंतया ज्ञातम तो जो विजानत है यानी तत्वदर्शी है उन्हें ब्रह्म अहंतया ज्ञात है और विज्ञातम तद विजानताम और विजानत से लेना जो अपने आप को ब्रह्म का दृष्टा समझ रहे हैं और ब्रह्म को अपना दृश्य समझ रहे हैं उनके लिए ब्रह्म विज्ञात है का अर्थ है ईदन ज्ञात है घट के तरह दृश्य है उनके लिए ब्रह्म दृक नहीं है विज्ञातारम अरे के नीजानियात इस श्रुति से विपरीत रूप से ब्रह्म को जान रहा है कहते है, मैं हूं ब्रह्म का ज्ञाता मुझे ब्रह्म दिख रहा है हा हा ब्रह्म को देखा लेकिन श्रुति तो कहती है तम के नीजानी याद विज्ञात आरम्भ अरे के न नीजान याद तो विज्ञातम अभिजानता तो अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम इत्यादि का भी अवतरण लिखने से पहले टीकाकार यश्यामतम इत्यादि का अर्थ करते हैं तो टीका को देखिए यस्य ब्रह्म अमतम यानी चैतन्य अविषय इतिश्चय जिस तत्वदर्शी का ब्रह्म के विषय में ये निश्चय है कि वह चैतन्य का विषय नहीं है स्वयं चैतन्य रूप है वृत्तिस्थ जो चिदाभास उसका उसे चैतन्य शब्द से लीजिए, उसका अविषय है ब्रह्मा, अनिदम है ब्रह्मा, ऐसा निश्चय है जिसका तेना सम्यक अवगतम उसने ब्रह्म को अच्छी तरह से जाना है अच्छी तरह से जाना का अर्थ मय के रूप में जाना अविषय तया जाना और यसे तो अज्ञस्य ब्रह्म चैतन्य विषय और जिस अतत्वदर्शी को ब्रह्म चैतन्य के विषय के रूप में यानी ईदन तया दिखता है कहते हैं ऐसा निश्चय जिसका है चैतन्य विषय इति मतम यानी निश्चितम स नेद उसके वो ब्रह्म का सम्यक ज्ञाता नहीं है तो घटाती की तरह ब्रह्म को देख रहा है अभिज्ञातम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं कि उक्तम एवं दाढ़्या इति तो जो अभिज्ञातम विजानताम इत्यादि पूर्वाध के द्वारा केन मंत्र में कहा गया है तत्वदर्शी को ब्रह्म सम्यक ज्ञात है और अतत्वदर्शी को ब्रह्म ज्ञात नहीं है ये जो कहा अविषय ब्रह्म को जानने वाला तत्वदर्शी है विषयतया ब्रह्म को जानने वाला अज्ञानी है इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है उक्तमेव एवं दारढ़ इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए अनुवाद किया जा रहा है, नहीं, है। नहीं तो अभिज्ञातम विजानताम हाँ वो जो पूर्वाध में कहा उसी का कथन किया जा रहा है अभिज्ञातम विजानताम इत्यादि से तो अविषय ब्रह्म विजानताम अभिज्ञातम यानी इति पक्ष एक पक्ष हुआ तत्वदर्शिका कि ब्रह्म अविज्ञात है यानी अदृश्य है और दूसरा अज्ञानी का पक्ष है अज्ञात ब्रह्म विज्ञात यानी दृश्यम पक्ष ये द्वितीय पक्ष है द्वितीय पक्ष है का प्रथम पक्ष है तत्वदर्शिका और भी श्रुतिया के अनुपनिषद की श्रुति से अतिरिक्त बृहदारण्य की बताई जा रही है और दो वचन इस अर्थ में कि ब्रह्म का इदनतया ज्ञान नहीं होता ईदनतया ब्रह्म ज्ञान असम्यक ज्ञान है ब्रह्म दृश्य नहीं है इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण के रूप में वृदारण्य के दो वचन और बताए जा रहे हैं इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे कल अन ओम मदह पूर्णमिदम पूर्ण